राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुत है नवोदय विद्यालयों के कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी द्वितीय भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक हमारी हिंदी भाग 3 के ध्वनि पाठ प्रस्तुत है पाठ प्रायश्चित अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामु की बहू से और रामु की बहू अगर पूरे घर में किसी से घंहा करती थी तो कबरी बिल्ली से अंतर्राू रामु की बहू अभी दो महीने पहले ही अपने मायके से पहली बार ससुराल आई थी रामू की बहू पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका रसोई घर की चाबी का गुच्छा रामू की बहू की करधनी में लटकने लगा नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर की मालकिन बन गई सास जी ने अपने हाथ में माला थाम ली और पूजा पाठ के काम में अपना मन लगा लिया वह थी 14 वर्ष की बालिका कभी रसोई घर खुला छूट जाता तो कभी रसोई घर में बैठे-बैठे वह सो जाती कबरी बिल्ली को तो मानो ऐसे मौके की तलाश ही रहती थी मौका मिलते ही वह रसोई घर में उस जाती और घी दूध चट कर जाती रामू की बहू की जान आफत में थी और कबरी बिल्ली के मजे ही मजे थे उधर रामू की बहू दूध ढक कर मिस रानी को आटा दाल देने गई और इधर दूध आया अब, रामू की बहु के लिए खाना पीना मुश्किल हो गया, वह परिशान रहने लगी, एक बार रामू की बहु के कमरे में मा ने रबडी से भरी एक कटूरी भेजी, रामू के आने से पहले ही कबरी सारी रबडी चट कर गई, एक दिन बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई खाया रामू की बहू ने तै कर लिया कि या तो वही इस घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही मोर्चा बंदी हो गई दोनों अपनी अपनी जगह सावधान बिल्ली पसाने का कटघरा घर में लाया गया उसमें दूध जिंदा चूहे तथा बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले और भी विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए लेकिन बिल्ली ने इन सब की ओर ताका तक नहीं कि कबरी के होसले बढ़ जाने से रामु की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया उसे मिलती थी सास की मीठी ज्ड़कियां और पती देव को मिलता था रूखा सूखा भोजन एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई उसने पिस्ते बादाम मखाने और तरह-तरह के मेवे दूध में और टाए खीर पर सोने का वर्क चिपकाया और खीर से भरे कटोरे को ऊंचे आले में रख दिया ताकि बिल्ली वहां तक पहुंच ही ना सके इसके बाद रामू की बहू पान लगाने में लग गई उधर बिल्ली कमरे में आई आले के नीचे से उसने ऊपर कटोरी की ओर देखा सूंघा माल अच्छा है आले की ऊंचाई का अनुमान लगाया और देखा कि बहू पाल लगा रही है पाल लगाकर रामू की बहू जैसे ही सास जी को पान देने गई कबरी ने एक ऊंची छलांग मारी उसका पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर गिर पड़ा आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची सास के सामने पान फेंक कर वह भागी उसने देखा कि कटोरा टुकड़े-टुकड़े हो गया है और खीर फर्श पर फैल गई है बिल्ली मजे से खीर चाट रही है रामू की बहू को देखते ही कबरी नोदो 11 हो गई रामू की बहू को बहुत गुस्सा आया उसके सिर पर खून सवार हो गया उसने मन ही मन तय किया न रहे बांस ना बजे बांसुरी उसने कबरी को जान से मार डालने का फैसला कर लिया रात भर उसे नीन नहीं आई गबरी पर किस तरह हमला किया जाए कि फिर जिन्दा न बचे वह लेटे लेटे यही सूचती रही सुबह हुई सुबह हुई उसने देखा कि कबरी दरवाजे पर बैठी बड़े प्रेम से उसकी ओर टुकुर टुकुर देख रही है रामू की बहू ने कुछ सोचा इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई रामू की बहू एक कटोरा दूध दर्वाजे पर रख कर चली गई हाथ में लकड़ी का एक पट्रा लेकर लोटी तो देखती है कि कबरी दूद पर जुटी हुई है मौ का हाथ आ गया रामू की बहू ने अपनी सारी ताकत लगाकर पट्रे को बिल्ली पर दे मारा कबरी ना हिली ना डुली ना चीखी ना चिल्लाई बस एकदम लड़ग गई महरी बोली अरे राम बिल्ली मर गई मां जी बहू ने बिल्ली मार डाली इसके सिर पर हत्या चढ़ गई इसे हत्या का पाप लग गया है यह तो बहुत बुरा हुआ मिश्रानी बोली मां जी बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है हम तो रसोई ना बनाएंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी सास बोली हां ठीक ही तो कहती हो अब जब तक बहू के सिर से हत्या नहीं उतरेगी तब तक ना तो कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है बहू यह क्या कर डाला तूने महरी ने कहा अब हो गया सो हो गया कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं सास की जान में जान आई अरे हां दौड़कर जल्दी जा और पंडित जी को बुला ला बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ा उसमें फैल गई पड़ा उसकी औरतों का रामू के घर में तांतल लग गया चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार होने लगी रामू की बहू बेचारी सिर झुकाए गुमसुम बैठी थी पंडित परम सुख जी को जिस समय यह खबर मिली उस समय वे पूजा कर रहे थे खबर पाते ही वे उठ खड़े हुए पंडित आईन से बोले भोजन न बनाना लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली है प्रायश्चित होगा पकवान मिलेंगे पंडित परम सुख छोटे और मोटे से आदमी थे लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच चेहरा गोल मटोल मूंछ बड़ी-बड़ी रंग गोरा चोटी कमर तक झूलती हुई पंडित परम सुख जी रामू के घर पहुंचे और कोरम पूरा हुआ पंचायत बैठी सास जी मिस रानी किसनू की मां छन्नू की दादी और पंडित परम सुख बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थीं किसनू की मां ने पूछा पंडित जी बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है पंडित परम सुख ने पतरे के पन्ने उल्टे अक्षरों पर उंगलियां चलाई माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा चेहरे पर धुंधलापन आया माथे पर बल पड़े नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया हरे कृष्ण हरे कृष्ण बहुत बुरा हुआ प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या इस पाप के लिए कुंभी पाक नरक मिलता है रामू की मां यह तो बड़ा बुरा हुआ रामू की मां की आंखों में आंसू छलछला आए तो फिर पंडित जी अब क्या होगा आप ही बताइए यह पाप कैसे उतरेगा रामू की मां ने पूछा पंडित परम सुख मुस्कुराए रामू की मां चिंता की क्या बात है हम पुरोहित फिर किस दिन के लिए हैं शास्त्र में पापों का प्रायश्चित करने के तरीके भी बताए गए हैं सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा रामु की मा ने कहा पंडित जी उसी के लिए तो आपको महरी से बुलवाया था अब आगे बतलाईए कि क्या किया जाए क्या किया जाए सुनार से सोने की एक बिल्ली बनवा कर बहू के हाथ से दान करवा दी जाए जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा बिल्ली देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए छन्नू की दादी हां और क्या पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं बिल्ली अभी दान कर दी जाए और फिर पाठ हो जाए रामू की मां ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देखा और कहा अरे बाप रे सोने की बिल्ली पंडित जी यह तो बहुत है कैसी और तरह से काम नहीं चलेगा पंडित परम सुख हंस पड़े <laughs> रामू की मां अरे रूपाए का लोभ बहू से अधिक हो गया बहू के सिर पर बड़ा पाप है इसमें इतना लोभ ठीक नहीं मोल-तोल शुरू हुआ और कम से कम वजन की सोने की बिल्ली पर मामला तय हो गया इसके बाद पूजा पाठ की बात आई पंडित परम सुख ने कहा उसमें क्या मुश्किल है हम लोग किस दिन के लिए हैं रामू की मां मैं पाठ कर दिया करूंगा पूजा की सामग्री हमारे घर भिजवा देना पूजा में सामान कितना लगेगा रामू की मां ने पूछा अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे दान में करीब 10 बोरी गेहूं एक बोरी चावल एक बोरी दाल बोरी भर तिल पांच बोरी च और पांच बोरी चना एक कनस्तर घी और बोरी भर नमक से काम चल जाएगा अरे बाप रे इतना सामान पंडित जी इसमें तो बहुत खर्च हो जाएगा रामू की मां ने रुआसी होकर कहा फिर इतने से कम में तो काम न चलेगा बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की मां खर्च को देखते समय बहू के पाप को तो देख लो यह तो प्रायश्चित है कोई हंसी खेल तो है नहीं और जैसी जिसकी मर्यादा प्राइस चित में उसे वैसा तो खर्च करना ही पड़ता है आप लोग कोई ऐसे वैसे तो है नहीं अरे रुपया तो आप लोगों के हाथ का माल है पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए कृष्णू की मां ने कहा पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं बड़े पाप को उतारने के लिए बड़ा खर्च चाहिए छन्नू की दादी ने कहा और नहीं तो क्या दान पुण्य से ही पाप कटते हैं दान पुण्य में kifayat ठीक नहीं मिस रानी ने कहा और मां जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे इतना खर्चा कौन बड़ी बात है आप लोगों के लिए रामू की मां ने अपने चारों ओर देखा सभी पंच पंडित जी की तरफ थे पंडित परम सुख जी मुस्कुरा रहे थे उन्होंने कहा रामू की मां एक तरफ तो बहू के लिए तुम भी पाक न रख है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है इसमें मुंह ना मोड़ो एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की मां ने कहा अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा पंडित परम सुख जरा बिगड़कर बोले रामू की मां यह तो अपनी अपनी खुशी की बात है अगर तुम्हें यह अखर रहा है तो ना करो मैं चला इतना कह कर पंडित जी पोथी पत्रा बटोरने लगे अरे पंडित जी रामू की मां को कुछ नहीं अखरता बेचारी को कितना दुख है आप नाराज ना हो मिसरानी चुन्नू की दादी और कृष्णो की मां ने एक स्वर में कहा रामू की मां ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी अब आसन पर जम कर बैठ गए और क्या हो रामू की मां ने पूछा 21 दिन के पाठ के लिए रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त पांच-पांच ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा कुछ रुक कर पंडित परम सुख ने कहा तो इसकी चिंता ना करो मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लिया करूंगा मेरे भोजन करने से पांच ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं पंडित जी की तोन तो देखो मिस रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया चाह तो फिर प्राइस चितका प्रबंध करवाओ रामू की मां सोना निकालो मैं उसकी बिल्ली बनवा ला हूं 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा तब तक पूजा का सब प्रबंध कर लो और देखो पूजा के लिए पंडित जी की बात अभी खत्म भी ना हुई थी कि महरी हापते हुए कम्रे में खुसी और सब लोग चौक उठे रामु की मा ने घबरा कर पूछा अरी क्या हुआ अरी महरी ने लड़ खडाते हुए स्वर में कहा मा जी बिली तो उठकर भाग गए, भाग गए।, भाग गए। त्रयश्चित अभी आप सुन रहे थे हमारी हिंदी भाग 3 के ध्वनि पाठों की श्रृंखला में यह पाठ विशेष सहयोग डॉ सुरेश पांडे परियोजना समन्वय निर्देशन एवं वाचन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार सुचित्रा गुप्ता बावला कोचर गौरी वर्मा नीतू झांगी रेखा राजवंशी और अनीता वैश्णव, ध्वन्यंकन सतीश लाड़े इवं दीपक पांड़े, ध्वनी सयोग दाव दयाल चत्रुबेदी तथा नर्मान इवं प्रस्तुती वंदना अरि मर्दन।